hari ये गगन के जिस पे बादलों की पाल की उड़ा रहा पवन दिशाएं देखो रंग भरी दिशाएं देखो रंग भरी चमक रही उमंग भरी ये किसने भूल ये कौन चित्रकार है ये कौन चित्रकार ये कौन चित्रकार है ये कौन चित्रकार है ये कौन चित्रकार तपस्वियों से है अटल पर्वतों की चोटिया ये सर्प से घुमेर दार घेरदार्वजा से ये खड़े हुए ध्वजा से ये खड़े हुए है वृक्ष देवदार के गली चाहिए गुलाब के बगीचे ये बहा ये कौन चित्रकार है है है ये ये ये ये कौन ये कौन ये कौन कौन चित्रकार चित्रकार चित्रकार हैमस्कार नमस्कार हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार तो साहब साल का अंत आ गया अभी अभी क्रिसमस बीता है और न्यू ईयर का इंतजार है बस खटखटा ही रहा है दरवाजे दरवाजे तक आ चुका है और आप जब इसको सुन रहे होंगे ना तो बेसब्री से मिनट और घंटे गिन रहे होंगे इस साल के जाने के और अगले साल के आने के स्वागत करने के देखिए साहब अब बात क्या होती है ना जब क्रिसमस यानी कि ये जो 25 दिसंबर आता है तो इस समय बहुत सी बातें उठती हैं, कभी तो कोई कहता है कि भाई आप सनातन धर्मी हैं तो आपको क्रिसमस का त्योहार नहीं मनाना चाहिए कभी किसी दूसरी ओर से आवाज आती है कि अरे भैया क्रिसमस मनाना या नहीं मनाना यह बात तो खुशी मनाने जैसी है ना कि आखिरकार खुश होने का एक मौका क्यों गवा दिया जाए बिल्कुल बिल्कुल और क्रिसमस का नाम सुनते ही बच्चों के मुंह पे जो खुशी का हाँ, एक्सप्रेशन दिखता बिल्कुल है बिल्कुल सही वो तो उसकी तो कोई कीमत ही नहीं क्रिसमस के नाम पर सैंता याद आते हैं और हमारे घर में इतने केक बनते हैं इतने केक बनते <laughs> हैं हमारे कीमत? घर में ही नहीं हर जगह पर वही माहौल हो जाता है ये बात सही है कि ये ये जो हफ्ता है ना इस हफ्ते में कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित कहीं दूर दराज से ही सही मगर कर रही है बहुत। और ऐसे बलिदान भी हुए हैं जिनको याद करना भी महत्वपूर्ण है परंतु हाँ। आज मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूँ वो है ये समय है जब खुशियां बांटने की बात आती है यानी कि खुद कुछ कम लेकर किसी और को थोड़ा सा दे देने की बात है सिद्धांत है सभी सभी का? ये सिद्धांत तो सभी का धर्मों हाँ। जहां पर भी दान जकात चैरिटी कुछ भी बात आती है ना, आप तो देखते हैं ना बहुत से धर्मों में सेवा भाव किया जाता है हाँ। आज मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जिंदगी में आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जिन्होंने थोड़ी बहुत सेवा तो की होगी मगर मैं आज चर्चा एक ऐसे व्यक्ति की करना चाहता हूं जिसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा बहुत सफरिंग की क्योंकि ये चर्चा इसलिए कर रहा हूं तौर से हमको थोड़ी तकलीफ होती है तो हम कहते हैं भगवान ने हमको ये क्या कष्ट दे दिया आखिरकार मेरे मेरे को ही ये तकलीफ क्यों होनी थी? ऐसा बोलते रहते हैं। अब मैं जिस व्यक्ति का का का जिक्र करने जा रहा रहा वो मेरे परिवार परिवार है। और इसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि वो कहने के लिए तो मेरे परिवार का है परंतु उनका कोई एक परिवार नहीं है मेरे ख्याल से उन्होंने, उन्होंने सारे संसार को अपना रखा था। उन्होंने सभी को अपना रखा था और साहब उन्होंने अपने जीवन में जो आदर्श प्रस्तुत किए उनकी बातें करूँगा आज क्योंकि मैंने कुछ बातें तो मुझको याद हैं कुछ बातें हमारी दीदी यानी कि हमारी जो बड़ी बहन जी हैं उनको याद थी तो उन्होंने भी हमको इसमें मदद की उन बातों को इकट्ठा करने में ये चर्चा मैं करने जा रहा हूं एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपना जीवन चौबीस दिसंबर को समाप्त किया और 25 दिसंबर को उन्होंने वो कुर्बानी दी आप सोचिए आप सोच रहे होंगे जीवन समाप्त हो गया कुर्बानी हां हां बताऊंगा साहब उसकी भी बात करूंगा कुर्बानी 25 दिसंबर को ये ये सच बात है कि ये कोई सोच नहीं सकता है शायद उस समय तक हमने भी इस बात पर कभी विचार नहीं किया था तो साहब ये चर्चा में करने जा रहा हूं अपनी बुआ जी की जिनका नाम तो राम कुमारी जी था मगर उनको राम कुमारी तो शायद हम बच्चे ही बोल पाते थे उस उनको रमा दीदी के नाम से जाना जाता था हाँ। और साहब रमा दीदी को हम लोग मुन्नी बुआ के नाम से जानते थे अरे रमा के नाम से हमको वो फिल्म परिचय में जय बहादुर जी का नाम याद आ रहा है उनका भी बड़ा सुंदर रोल था मतलब बुआ से मिलता जुलता टाइप का चलिए साहब तो बहुत अच्छी बात है तो हम लोग उनकी बात करेंगे पहले थोड़ा सा उनके जीवन पर प्रकाश डाल देते हैं बिल्कुल बिल्कुल भाई बहनों में वो पहले दूसरे तीसरे चौथे नंबर की थी अच्छा और उसके उनके बाद भी दो एक भाई एक बहन है परंतु उन्होंने जो चौथे नंबर पर होने के बाद भी जो स्थान परिवार में पाया वो वास्तव में प्रशंसनीय है जब वो बहुत ही छोटी थी यानी कि उनकी आयु 12-13 वर्ष की थी हाँ। तो हमारे दादा जी का देहावसान हो गया हाँ। और साहब उसके बाद इस बड़े से लंबे चौड़े परिवार का बोझ कहना चाहिए या पालन पोषण की जिम्मेदारी भाइयों भाइयों पर आ गई ने अपने-अपने कर्तव्य निभाए और साहब जिंदगी की गाड़ी चलने लगी ये बात तो सही है माननी पड़ेगी कि उस जमाने में भी यानी कि देश आजाद हो चुका था मगर आजादी की सांसें अभी थोड़ी ठहर ठहर कर आ रही थी उस जमाने में भी हमारे घर में पढ़ने लिखने का माहौल था। तो हमारी बुआ जी जो थी, थी, थी। वो कॉलेज में जाती थी, में में जाती इंटरमीडिएट कहा ये जाता है कि उस जमाने बीसीजी का वैक्सीनेशन होता था बीसीजी का वैक्सीनेशन होता था एंटी ट्यूबरकुलोसिस, यानी तपेदिक बीमारी के लिए क्योंकि तपेदिक उस वक्त एक ऐसी बीमारी थी जिसको यह कहा जाता था कि उसका भारत से उसको हटाने के प्रयास चल रहे हैं हालांकि आज तक हटी नहीं है अरे उस समय तो बहुत लोगों बच्चों की हाँ उस जमाने में तपेदिक जो था वो एक हुई? ऐसी बीमारी थी भी भी तो कि जिसका मतलब था कि यदि तपेदिक हो गई तो उसके बाद जीवन की आशा ही समाप्त हो हाँ, जाती थी तो साहब कॉलेज में उनको वो इंजेक्शन यानी वैक्सीनेशन मतलब लगाया गया और जैसा की स्टैटिस्टिक्स में कहते हैं कि शायद दशमलव के कुछ हिस्सों में ऐसा होता है कि वो वैक्सीन थोड़ा ज्यादा लग गया यानी कि वो बीमारी उनके अंदर प्रवेश करा दी गई भयंकर खेलने हाँ। कूदने वाली लड़की जो कि दौड़ में हिस्सा लेती थी जितने भी एथलेटिक्स के खेल थे उसमें हिस्सा लेती थी उनको तपेदिक की बीमारी ने पकड़ लिया उसके बाद साहब उनका तरह तरह का इलाज हुआ और यहां तक कि उस जमाने में चूंकि का कोई इलाज संभव नहीं था यह कहा जाता था कि उसके इलाज के लिए पहाड़ों की आबोहवा उचित है हाँ। तो साहब उनको मैं शायद पहले भी ये बता चुका हूँ भवाली यानी नैनीताल के पास एक जगह है भवाली वहां पर एक सैनिटोरियम था उसमें उनको रखा गया वो और टीबी के, के के पेशेंट्स लिए, के लिए ही था और वहां पर ये कहा जाता था कि इस सेनेटोरियम में जो लोग आते तो हैं मगर यहाँ पर कोई नहीं होता। मतलब यहां से है आते हैं मगर जाते नहीं है। मगर वहां पर लोग जाते तो थे ही और उस वहां पर एक एवरेज समय सीमा थी छह महीने की यानी कि अगर आप छह महीने में या तो ठीक हो जाइए हाँ। या तो निबट जाइए और या फिर आपको वापस कर दिया जाता था कि आपका इलाज नहीं हो सकता और वो सरकारी था अच्छा। तो साहब इनको वहा पे भर्ती कराया पिताजी ने अपने सारे जितने जोर मिनिस्टर नेता सरकारी अफसर जहां से भी कहते सुनते उनको लगभग आठ साल तक वहां हर छे महीने पर कोई एक्सटेंशन होता था बहुत से कितना कठिन रहा होगा संघर्ष किया और उन्होंने कितना और कितना संघर्ष किया पिता जी ने हाँ। मैं इसके बारे में तो कुछ नहीं ही परंतु इतना अवश्य बता दू कि उसी दौरान संभवतः मुन्नी बुआ ने देखा कि निस्वार्थ सेवा क्या होती है क्योंकि मैं ये तो मानता हूं कि निस्वार्थ सेवा करने की भावना तो मनुष्य में जेनेटिकली होती होगी परंतु कैसे करनी है है, और क्या करना है, किस मौके पर सेवा की आवश्यकता पड़ती है ये सब शायद मुन्नी बुआ ने वही पर जाना yes. उस जा, अस्पताल के कष्टों की मैं जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि उसकी भी बहुत सी कहानियां हैं और मैंने शायद आपसे पहले भी उसका जिक्र किया है परंतु अभी उनका जिक्र नहीं करूंगा परंतु यह बताऊंगा कि वहां पर बुआ ने शायद ये देखा कि वहां की नर्सें डॉक्टर उनके जो साथ में बीमार थे किस प्रकार से उन लोगों ने एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाई और जिस समय एक को तकलीफ हुई कैसे दूसरे ने अपने आप को खतरे में डाल के बचाने का दूसरे को प्रयास किया हाँ। वो बताती है कि कैसे अगर जो उनके बेड बेड बेड किसी बैड, जिस बैड पर वो थी उसके पास वाले बेड वाले को यदि कोई जरूरत पड़ती थी हाँ। तो अपनी बीमारी को भूल करके जब तक स्टाफ आता था हाँ। उस समय तक वो खुद उठ करके उसको सहारा देती थी तो ये उनको समझ में आता था कि कब किसे कैसी सहायता की आवश्यकता है और तुरंत उस सहायता की आवश्यकता को पूरा पूरा भी करती कोशिश, कोशिश यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताऊ हाँ। उन्होंने ही सिखाया हमको हाँ। कि अगर कभी अस्पताल में जाओ ना तो दीवार पर पीठ टिकाकर मत खड़े हो हाँ। उसका मतलब ये था कि वो ये बताती थी कि अस्पतालों में हाँ। दीवारों में भी इन्फेक्शन होता है अरे। तो अगर आप पीठ टिका खड़े होंगे तो आपके सारे कपड़ों में इंफेक्शन लगेगा शायद ये बात तपेदिक के के अस्पताल लिए ज़्यादा सही होगी। परंतु देखिए कितना ये बात है, हाँ। कितने, कितना ये है। कितना कितना है। अच्छा है तो साहब ये वहां से शुरू हुआ और वहीं पर उस प्रकृति की गोद में जब वो थी उनके अंदर कला के प्रति समर्पण पूरी तरह से था कहा जाता है कि उन्होंने कहा कहा जाता मतलब है कहा जाता है नहीं कहना चाहिए उन्होंने ए, उस समय में कुछ लंदन आर्ट होती थी कुछ बॉम्बे आर्ट होती थी। हाँ। उन्होंने सर्टिफिकेट्स हासिल किए थे रहे उसके रहे बाद रहे। नहीं ये पहले ही हासिल कर चुकी अच्छा, थी अच्छा। उसके बाद वहां से आने के बाद जब उनका इलाज हो गया तो वहां से आने के बाद उन्होंने बी किया एमए किया ड्राइंग एंड पेंटिंग में में हाँ। और उन्होंने जो जो यानी अपने डिग्री के के लिए जो थीसिस लिखी, वो वास्तव प्रशंसनीय थी कि उसको देख करके हाँ। एक मतलब परिचित थे हाँ। उन्होंने कहा कि तुम ड्राइंग सिखाती क्यों नहीं हो तो उन्होंने कहा हमें कहा मौका मिलेगा हमारी तो उम्र बीत चुकी है अप्लाई करने की हाँ। उन्होंने कहा ठीक है तुम्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी मगर तुम्हें पढ़ाने का काम मिल जाएगा अच्छा। और साहब इस तरह से वो रुद्रपुर नाम की की एक जगह जिसे आज उधम नगर कहते हैं वहाँ पर सनातन धर्म गर्ल्स इंटर कॉलेज में ड्राइंग एंड पेंटिंग की टीचर हो गई उनके पास कोई बीएड वगैरह की डिग्री नहीं थी तब बीएड वगैरह करना इतना और, भी नहीं था। और मगर हाँ। उनके पास एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री थी और उस स्कूल में और उस शहर में हाँ। उनको इतना आदर सम्मान हाँ। मिला है कि जिसका कोई जिक्र नहीं किया जा सकता। हाँ। उन्होंने वहाँ पर तीन चार घरों में वो रही हैं। अपने जिंदगी के पंद्रह बीस साल जो उन्होंने वहां निकाले हाँ। उसमें वो जितने भी घरों में रही हाँ। उनमें होता यह था कि उस घर में वो परिवार की सदस्य होती थी हाँ। और सदस्य भी ऐसी वैसी नहीं जिसके ऊपर विश्वास किया जा सकता हाँ। था ऐसी यानी यदि कोई कोई कठिनाई का समय आता, तो उनसे बात की जाती, और साहब सच बताएं, उन्होंने शायद कोई सेविंग भी नहीं की क्योंकि उन्होंने जो भी अपना आय व्यय किया वो सब वहीं पर अपने ऊपर कुछ नहीं किया क्योंकि उनका जीवन तो वास्तव में बहुत ही सादा था परंतु उन्होंने दूसरों के लिए बेहद कुछ किया है अच्छा अब चलिए उनके बारे में एक बात और बता दें उनको कला की परख थी। यानी वो एक सूखी हुई टहनी को देखकर उसमें कला ढूंढ सकती थी जैसे कहा जाता है ना कि साब पत्थर में ही यानी अबारे चट्टान लीजिए तो जो कलाकार होता है वो उस चट्टान के अंदर मूर्ति पहले देख लेता है <laughs> और तब उसको तराशता है उसी <laughs> तरह से टूटी हुई टहनियों सड़क पे बिखरे हुए कंकड़ों <laughs> इनमें वे सौंदर्य ढूंढती थी और बना और थी। उसका इतना सुंदर इस्तेमाल होता था आज मैं इसको देखता हूं मैं बहुत से देश विदेश में बहुत जगहों पर वेस्ट मटीरियल यूटिलाइजेशन के बहुत से तरीके सुनता हूँ तो साहब जो उनके हाथ में कला थी वो वास्तव में प्रशंसनीय थी आ, मैंने बाद में चंडीगढ़ में जाकर देखा तो वो चंडीगढ़ में एक रॉक गार्डन बनाया गया है जहां पर की मैंने देखा कि वो टूटे हुए चूड़ियों के टुकड़े बोतलों से कांच के टुकड़ों से पीछे उन्होंने कितने सुंदर मतलब मूर्तियां वगैरा बनाई है के के के साथ में मैंने ये अपनी आंखों से होते हुए देखा है और ऐसा ऐसा भी भी नहीं था था कि कि सिर्फ लिए लिए बनाती बनाती थी थी या अपने परिवार वालों के लिए बनाती थी। हाँ। उनको कोई भी यदि ऐसा मिल जाता था जो जो बस केवल इतना कहे कि मैं इसका सम्मान करूंगा वो दे देती थी अरे हमें याद है सनातन धर्म गर्ल्स इंटर कॉलेज में आ, वहां के डायरेक्टर की इच्छा के अनुसार एक पेंटिंग बननी थी वो महाभारत का चित्र बनना चित्रीवारी हाँ, जो थी वो पेंटर वो, नहीं थी उन्होंने वो ड्रॉइंग ड्राइंग करती वो किया और वो कैनवस पर पेंट करती थी परंतु उन मैनेजर साहब ने कहा कि हमारी दीवार पर रमा दीदी हाँ, हाँ, हाँ, बिल्कुल रमा दीदी आपकी बनाई हुई पेंटिंग चाहिए और विषय वस्तु महाभारत का वो दृश्य यानी कि जहाँ पर विशाल स्वरूप भगवान ने अपना दिखाया है गीता के उपदेश के बाद हाँ। और साहब उन्होंने लग करके बहुत समय लगा लग हाँ। और बताते हैं कि वो घंटों सीढ़ी के ऊपर खड़े होकर के बनाती थी और बनाती थी और फिर नीचे खड़ो कर देखती थी और अगर, अगर को कोई कमी नजर आती थी तो जाकर उसको वापस ठीक करती, थीक करती थी।, थी।, थी यहाँ पर मैं ये बताना चाहूंगा कि वास्तव में परफेक्शन यदि कहीं पर है तो ये उनके हाथों में था उनके दिमाग में था और इतनी बड़ी परफेक्शनिस्ट मैंने तो साहब बहुत ही कम देखे हैं ये देखा है दूसरों से करवाने के लिए लोग परफेक्शनिस्ट हो जाते हैं मगर जब खुद करने की बात आती है तो परफेक्शनिस्ट नहीं रह जाते बच्चों से प्यार उनके स्कूल के बच्चे एक एक बच्चा यानी कि मैंने ये भी सुना है कि बच्चे ड्राइंग एंड पेंटिंग जो था वो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था बच्चे वो सब्जेक्ट सिर्फ उनकी वजह से स्वीकार रमा करते दीदी थे। कि रमा दीदी पढ़ाएंगी की रमा दीदी की क्लास में रहेंगे हाँ। इसलिए वो ड्राइंग एंड पेंटिंग सब्जेक्ट ले लेते थे हाँ। और एक एक बच्चा जो उनकी क्लास में था हाँ। उसको उन्होंने अपने बच्चे की तरह से सिखाया उन्होंने ऐसा सबके अंदर कला की बारीकियां कूट कूट के भर दियो कि वो जितने भी बच्चे होंगे वो अपने अपने जगह में घर में रहते हुए नाम कमा रहे उन्होंने ये समझा दिया कि यदि तुम कला को इस तरह से नहीं बना सकते तो किसी और तरीके से बना हाँ। सकते हो यानी कि उनका मतलब ये था कि कला का मतलब केवल चित्र बनाना ही नहीं है हाँ। कला का अर्थ है किसी भी चीज को सौंदर्य से भर देना और साहब ये बात जो थी ये वास्तव में उसी को आ सकती है जो कि किसी भी चीज में सौंदर्य को ढूंढ सकता हो तो ये कला उनके अंदर थी अच्छा उसके बाद वो अक्सर बच्चों को लेकर के वो स्पोर्ट्स के लिए इधर उधर जाया करती थी हाँ। साहब वो अक्सर कभी कभार तो अक्सर कहूंगा या कभी कभार कहूँ वो बनारस तक भी आती नहीं क्योंकि बनारस में बहुत खेल कूद होते थे तो वो बनारस आती थी उनके बच्चे, और थे। उनके बच्चे जिनको वो लेकर आती थी एक-एक बच्चे को क्या नापसंद है, ना है क्या खाता है क्या पीता है वो सब उनको मालूम रहता था अब साहब यहाँ पर एक बात और बता दूं उनके अंदर एक बहुत बड़ा गुण था जो था चुनौतियां स्वीकार करना यानी कि आप किसी भी मामले में उनको चुनौती नहीं दे मतलब उनसे ये नहीं कह सकते उनके मुंह से कभी ये नहीं निकलता था कि ये नहीं हो सकता है मैं अपने आप के अपने अंदर भी देखता हूं कि मेरे मुंह से नहीं हो सकता है शब्द शायद ही कभी निकलता हो यानी कि अगर कोई व्यक्ति कोई समस्या बताता था तो उसका समाधान निकालने के लिए जितना प्रयास वो व्यक्ति करता था उतना ही प्रयास वो खुद भी करती थी और मैं आपको सही बताऊं साहब कि मैंने यही चीज उनसे सीखी है और मैं तो वास्तव में मतलब मुझे तो वो बचपन से वो बताती है कि मतलब कहा यह जाता है कि जब मैं शायद चार छह महीने का रहा होऊंगा तो वो मुझे सजाती थी मतलब वो मेरे माथे पर उनको बिंदी बिंदी बिंदी लगाने का शौक था परफेक्ट परफेक्ट तो गोल गोल होनी थी। बिंदी गोल होनी थी थी तो वो मेरे माथे पर ब्लेड रख के और कलम से बिंदी बनाती थी तो अब सब शायद मेरी माँ तो इस पे नाराज भी होती होंगी मगर खैर तो मैं बताना यह चाहता हूँ कि यदि मैं उनकी प्रशंसा कर रहा हूं तो कोई विशेष बात नहीं है परंतु हर बच्चे को जो भी उनके साथ रहा बहुत से बच्चे रहे हैं मेरे छोटे छोटे भाई बहन मेरे भाइयों के बच्चे जिनका भी उन्होंने ध्यान दिया वो हमारी सब, अपनी बच्चियां हमारी अपनी बेटियां भाई बॉम्बे में तो अच्छा उनके अंदर सिलाई कढ़ाई बुनाई ये सभी गुण कूट कूट कर भरे थे यानी कि एक जैसे मैंने आपसे कहा ना कि केवल ड्राइंग पेंटिंग नहीं, वो कहती थी कि कला तो किसी भी चीज़ में दिखाई जा सकती है और सौंदर्य तो कहीं भी ढूंढा जा सकता है अब साहब ये भी हम लोगों ने देखा उनके बनाए कपड़े खूबी ये थी कि यदि वो दुकान बाजार से जा रही है और दुकान में टंगा हुआ कोई फ्रॉक या कपड़ा देख लेती थी तो घर आके उसको बनाने में उन्हें समय नहीं लगता था नहीं नहीं और बड़ा सुंदर सुंदर इतना सुन्दर, मतलब कढ़ाई ऐसा नहीं कि वो, वो बनाती को... सिर्फ हम लोगों के बच्चों के लिए हो, वो किसी भी बच्चे के लिए बनाती हमने दे दे सुना ना कि एक बार नवरात्रि में उन्होंने 10 ऊनी स्वेटर बनाकर और गर... वो भी कब अपने जीवन के अंतिम नवरात्रि में यानी जब उनकी आयु पैसठ वर्ष की थी नहीं यार ज्यादा थी ज्यादा नहीं होगी हाँ, तो उस समय में उन्होंने दस स्वेटर बनाए और दस लड़कियों को दान किए इसलिए कि उन्होंने कहा जाड़ा आने वाला है हाँ, पहले से ही पहले वन्हें... से ही तैयारी करनी हाँ। अच्छा साहब अब मैं आपको ये बता दूं कि 25 दिसंबर को उन्होंने दान क्या किया उन्होंने दान किया अपना शरीर उन्होंने अपना शरीर चिकित्सीय अध्ययन के लिए दान कर दिया उन्होंने कहा मेरा कोई संस्कार करने की आवश्यकता नहीं है मेडिकल कॉलेज को दिया हाँ जी बिल्कुल मेडिकल कॉलेज को मेरा शरीर दान कर दिया जाए बहुत बड़ी बात है। अपने आप में हम में से हर एक व्यक्ति अपने अंतिम समय की चिंता करता है कि मेरे बाद क्या होगा मेरे लड़का होना चाहिए क्योंकि ताकि वो मुझे मेरा अंतिम संस्कार कर सके अंतिम संस्कार में ये होना चाहिए वो होना चाहिए परंतु नहीं ऐसे व्यक्ति की चर्चा मैंने इसलिए की क्योंकि ये देने का मौसम है ये वो समय है जबकि हमें देने की बातें करनी है तो साहब कोई व्यक्ति अपना शरीर भी दान कर सकता है मतलब मृत्यु के बाद भी व्यर्थ नहीं गया कुछ भी व्यर्थ वो जीवन नहीं। का कुछ भी व्यर्थ नहीं गया तो उन्होंने ना तो अपने जीते जी कुछ व्यर्थ जाने दिया हाँ। और ना अपने बाद कोई भी चीज व्यर्थ और जाने हम से लोगों को बिना कहे इतनी बड़ी सीख दे गयी की हम सबने वो अध्यापन का कार्य जो उन्होंने किया वो हम सबके लिए किया जहां पर कि उन्होंने शिक्षा दी कि क्या किया जा सकता है और क्या नहीं करना चाहिए हम को सिखा सिखा दिया दिया यार उनके का... कर्म ने हमको कि भाई हम या... उन्होंने किया हम भी कर सकते हैं ना है न चलिए साहब इस इसके साथ ही, ही आज की बात यहीं बंद करते हैं रे रे अबे दुन अभी अभी माफ कीजिएगा वो धुन पहचान बे अब ये पिछली बार की धुन बहुत ही आसान थी तो इसलिए उसको सभी ने पहचान लिया अच्छा हाँ वो गाना क्या था नहीं पिछला बार या ये इस जो पिछला एपिसोड था हा, हा, हमारा पिछले एपिसोड में ओ, जो ओ, गाना ओ, था। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा ओ, अरे मेरा नाम चिंजि तो साहब ये तो पिछले हफ्ते का गाना था और इस हफ्ते हम जो आपको गाना दे रहे हैं ये भारतीय सिनेमा में बहुत ही महत्वपूर्ण गाना है तो साहब इस गाने की धुन पहचानिए और उसके बाद इसके बारे में बात हम अगले एपिसोड में करेंगे यानी कि जब नया साल शुरू हो चुका होगा और नए साल में कुछ नई बातें और कुछ नए तरीके लाएंगे तो अभी आपसे हम क्या बोलते हैं नया साल आप सबके लिए मंगलमय हो ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे जरूर पूरी करे हर तरह से शुभ हो अच्छा हो हैपी न्यू ईयर नमस्कार और साहब बातें करते रहिए बातें चलती रहेंगी तो अगले हफ्ते नए साल में फिर मिलेंगे आपसे तब तक के लिए हमने एक बात कही को दीजिए। कुदरत की को तुम निहार लो हा हा हा हा हा इसके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो हा हा हा हा हा ये ये कौन चित्रकार है रह्य, जित्र। ये कौन चित्रकार है ये कौन चित्रकार ये कौन चित्रकार है ये कौन चित्रकार ये कौन चित्रकार